गीता तत्वचिंतन यज्ञों के प्रकार एक यज्ञों के चौदह प्रकार हैं इस भूमिका के साथ हम अब इन चौदह प्रकार के यज्ञों को समझने की चेष्टा करें दैव मेवा यज्ञम योगिन् पर्युपास दूसरे योगीजन देव यज्ञ की ही उपासना करते हैं ये कर्मकांडी हैं पर निष्काम है देवताओं की प्रसन्नता के निमित्त ही यज्ञादि का आयोजन करते हैं ये लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं को आहुति देते हैं वेदों में इंद्र वरुण आदि ऐसे कई देवताओं का उल्लेख है जिनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञों का विधान है ये देव यज्ञ कहलाते हैं इन्हें वैदिक यज्ञ भी कहते है। ये हैं ये यज्ञ द्रव्य द्रव्यसाध्य हैं यज्ञ शब्द से सामान्यतः इन्हीं यज्ञों को लिया जाता है अपने लिए किसी फल की चाह न रखने के कारण ये याजक भी योगी हैं दूसरा ब्रह्माग्नाव परेयज्ञम यज्ञे नैवोपजुहती दूसरे लोग ब्रह्मरूपी अग्नि में यज्ञ उपाधि रहित जीव के द्वारा यज्ञ उपाधि सहित जीव का हवन करते हैं यहाँ पर ब्रह्म को अग्नि के प्रतीक के रूप में लिया गया है और यज्ञ को जीव का प्रतीक माना है जीव अज्ञान की दशा में उपाधि सहित होता है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि उसकी उपाधियाँ होती हैं जब वह साधना के द्वारा अपने को इन उपाधियों से वियुक्त कर लेता है तब वह उपाधि रहित जीव कहलाता है और उस सत्य स्वरूप ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है यहाँ पर यज्ञ शब्द का दो बार उपयोग करते हुए उसके द्वारा जीव की इन दो अवस्थाओं को ही ध्वनित किया गया है आचार्य शंकर इस पर भाष्य करते हुए कहते हैं आत्मना आत्मनामसु यज्ञ शब्द पाठा तम आत्मा यज्ञ पर्थत पर ब्रह्म सतम बुद्धयाद्युपाधि संयुक्त अध्यस्थसोपाधिधर्मक आहूतिप ये आत्मक्षण उपजुति प्रक्षिपति सोपाधि आत्मनोरुपाधि पर ब्रह्म स्वूपेण यदर्शन सोम तम कुरती ब्रह्मात्मिक निष्ठा संन्यासीन इतर्थ अर्थात आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ होने से आत्मा का नाम यज्ञ है जो कि वास्तव में पर ब्रह्म ही है किंतु बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त होने के कारण उपाधियों के धर्मों को अपने में मान रहा है उस आहुति रूप आत्मा का उपरयुक्त उपाधि रहित आत्मा द्वारा ही हवन करते हैं तात्पर्य यह कि उपाधि युक्त आत्मा का जो उपाधि रहित परब्रह्म से साक्षात करना है वही उसका उसमें हवन करना है ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान में स्थित हुए सन्यासी जन ऐसा हवन करते हैं यह दूसरे प्रकार का साधक ब्रह्मयोगी है उसके उस साधना का सार यह है कि जीव का उपाधि सहित जो रूप प्राणियों की दृष्टि में भाषित हो रहा है उसमें उपाधि अंश को निकाल देना चाहिए तब जो निरुपाधिक जीव बचेगा वह ब्रह्म से भिन्न न होगा उसे ब्रह्म में ही अर्पित कर देना अर्थात मिला देना यही उसका होम हुआ प्रश्न उठता है कि चौबीसवें श्लोक में जिस ब्रह्म यज्ञ का वर्णन हुआ है उसमें तथा ब्रह्म यज्ञ में क्या अंतर है यदि कोई अंतर न हो तब तो वह पुनरुक्ति दोष हो जाता है फिर भगवान कृष्ण एक ही बात को लगातार दो श्लोकों में क्यों कहेंगे व्याख्याकारों ने इन दोनों ब्रह्म यज्ञों में सूक्ष्म अंतर किया है पूर्व श्लोक में वर्णित होने वाला ब्रह्म यज्ञ सिद्ध अवस्था का प्रतिपादक है तत्व से अहम ब्रह्मास्म अयम आत्मा ब्रह्म आदि महावाक्यों का चिंतन करता है तथा जहद जहलक्षणा के माध्यम से जीव और ईश्वर के भेद का विवेचन करता हुआ ब्रह्मरूप अग्नि में इस भेद का होम कर ब्रह्म के साथ अपने अभेदत्व की अनुभूति की चेष्टा करता है